सम्य क्रांति संक्रांति एक तो बोलते क्रांति करो क्रांति करो आगे बढ़ो आगे बढ़ो बढ़िया मकान बनाओ बढ़िया घर बनाओ बढ़िया पैसे लाओ ये करो सामने वाले से दुग्ने तिगने हो जाओ दस गुना धन है तो पचास गुना करो एक आख, एक का एक आदमी का अखबार में फोटो देखा मैंने बोला पढ़ के सुना सुल्के बोले ये ये हो गया इसलिए उनका दिया है ये 35 करोड़ का बिजनेस करने वाली कंपनी में धीरे धीरे डायरेक्टर बने चेयरमैन बने और 7000 करोड़ तक पहुंचा दिया अब क्या हुआ उन्हें मर गया आज क्या जख्म क्या जख्म मारे 35 करोड़ का टर्न ओवर में से 7000 टर्न ओवर हुआ फिर क्या हो गया गाड़ी अच्छी मिली होगी बैंक बैलेंस हुआ होगा घर में सोफा और पलंग आए होंगे शरीर को ऐसा आराम मिला होगा अभी मुर्दे का फोटो दिया कंपनी वालों ने क्या हो गया जो मर्दे वाला शरीर है उसका फोटो डाल दिया वो भी सभी अखबारों में तो नहीं आया किसी अखबार में डाल दिया दो हजार रूपए के बस पांच हजार तो सी था और फिर कंपनी में तरक्की किए कंपनी की कई बेनिफिट मिले होंगे लाखों करोड़ों रुपए देश पर देश में सेट किए होंगे और क्या किया एक मरा मरने के एक दिन पहले तो पता भी नहीं था कि मैं मर जाऊंगा अभी जो घूम रहे हैं कल इस समय शमशान में सैकड़ों आदमी जलेंगे भारत में नहीं जलेंगे क्या अभी जो घूम रहे हैं हूं कर रहे हैं पिक्चर देख रहे हैं कल इस समय उसमें से सैकड़ों आदमी तो जल मरेंगे दफना दिए जाएंगे तो ये क्या समय क्रांति है आगे बढ़ो आगे बढ़ो सोने की लंका बढ़ा दिया बना दिया रावण इतना तो तरक्की कर भी नहीं सकते रावण के पास जो विमान था पुष्पक विमान करोड़ों बंदरों को राम जी बिठा के लाए ऐसा तो जहाज भी नहीं बना अभी तक समुद्र को मीठा बनाने की योजना थी रावण की ऐसी योजना तो अभी के विज्ञानियों की खोपड़ी में भी नहीं है स्वर्ग में सशरीर स्वर्ग में जाने की प्लानिंग थी लोगों को भेज सके ऐसी विद्या थी रावण के पास लेकिन रावण लग गया थोड़ा नाच गान में जरा बाहर के प्रोग्रेस में बाहर के प्रोग्रेस में ऐसा लगा कि सोने की लंका बनी सुंदरियां मिली आकाश में उड़ सकते थे किसी की भार्य को उठा के रूप बदल के चुराने की योग्यता बढ़ाई लेकिन अंतरात्मा में सुखी होने की तो टेक्निक नहीं मिली तो संक्रांति नहीं हुई विकृत क्रांति हुई, और सम्यक क्रांति अर्थात आप अपने आप में संतुष्ट रहिए अपने सुख को जगाइए अपने आनंद को जगाइए अपने माधुर्य को जगाइए निर्विकारी नारायण के साथ एक हो जाए जैसे नारायण भगवान को शिव भगवान को ब्रह्मा जी को मजा लेने के लिए किसी चीज वस्तु व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती अपने आप में तृप्त है वही संक्रांति है आत्म पुरुष अपने आप में तृप्त होते और निगाह डालते तो औरों को तृप्ति बांटते वह सम्यक क्रांति संक्रांति है लेडी के पीछे भागता फिरे लेडी के पीछे भागती फिर और ब्यूटी पार्लर के ये रंग रोगन करे तो कुदरती जो सौंदर्य वो भी सत्यानाश एड्स की बीमारियाँ ये संक्रांति नहीं है ये तो विकृति है वैलेंटाइन डे मनाना संक्रांति नहीं है लवर लव ही को छूना आई लव यू सत्यानाश है संक्रांति है कि गणेश जी ने पार्वती का पूजन किया प्रदक्षिणा की सर्वतीर्थमयी माता मैं सारे तीर्थों की यात्रा कर चुका मां बड़े भैया तो गए हैं तीर्थों की यात्रा करने को लेकिन मैंने तो शास्त्र की बात मान ली है सर्वतीमयी माता सर्व देव मय पिता तो मैं तो आपका पूजन करके प्रदिक्षि कर रहा हूं शिव पार्वती प्रसन्न हुए गणों के ललाट पर जहाँ तीसरा नेत्र है जहाँ तिलक किया जाता है स्पर्श किया धारणा शक्ति खुली ओमकार दिखने लगे ओमकार का अर्थ प्रकट होने लगा ध्यान हो गया सभी देवताओं में प्रथम पूजने योग्य हो गए गणेश जी यह है संक्रांति और हिटलर बने कोलम्बस बने वास्तु बने और भारत को लूटकर पैसे ले गए और इतिहास में बदमाशी करके भारत के उद्धारक कहलाए वारलिस की खोज की जगदीश बसु ने और बेईमान लोग अपना नाम ठोक देते हैं ये संक्रांति थोड़ी है ये तो बेईमाना क्रांति है सम्यक क्रांति आपका तन तं तंदुरुस्त रहे आप ऐसा खाए तन तं तंदुरुस्त रहे मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश आनंद माधुर्य छलके ये है संक्रांति अब पाश्चात्य जगत में पढ़े लिखे विचारे हिंदुस्तान के डॉक्टरों की कैसी विकृति हो गई वो पाश्चात्य जगत के अनुसार वो बोलते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा इसलिए दूध ना पीजिए सपरेता पीजिए दूध में से क्रीम निकाल कर दूध का उपयोग करिए गेहूँ की रोटी मत खाइए जुवार की रोटी खाइए तो बोले फिर शरीर में दुर्बलता रहती कमजोर रहता चिकनहट चाहिए तो बोले अंडा खाइए अरे सत्यानाश हो तेरी खोपड़ी का दूध में से तो क्रीम निकलवा देते हैं और क्रीम में चिकनहट की जगह अंडा खाइए शरीर में फैट फैट नहीं है अरे बोले मांस खाइए तो फिर उसमें से फैट आने दो ना, फेट वाले दूध में से फैट आने दो सप्तातु गर्धक गेहूँ का खाना आने दो जौ को आने दो जुआर को खाए को खाएँ जौ मिलता है गेहूं मिलता है दूध मिलता है कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाला प्राणायाम है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाले कई उपाय हैं वो पेट में तो बच्चा है और बोलते हैं कि गांठ है ऐसे करके अबोर्शन करके पैसे कमाते हैं और बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं ये संक्रांति है कि विकृति है निर्दोष बच्चों की हत्या करना और बच्चों के लिए तड़पती हुई माँ के गर्भपात करना और पैसे कमाना ये संक्रांति है कि विनाश क्रांति है ऐसे कई केसेस आते हैं कि बाबा मेरे को डॉक्टर ने कहा पेट में गांठ है मेरे को कहा बच्चे की ग्रोथ नहीं है हम हमारी बहू को कहा है दो सिर वाला बच्चा है ऐसे ऐसे कई आते हैं मैं कहा कोई दो सिर वाला बच्चा नहीं है नहीं कराना पोर्षण कुछ दिनों के बाद दो बच्चे ले आए बोले बाबा दो सिर वाले बच्चे में से आपने दो बच्चे बना दिए मैंने कुछ नहीं बनाया दो थे ही थे मैं कहे को बेईमानी करूं मैं कह को बोलू मैंने दो बच्चे बना दिए मुंबई के पास में उल्लास उल्लासनगर है उल्लास नगर में कल्याण तीसरा नंबर के परिवार वाले दो बेटियां थी अब तीसरा गर्भ रहा दिखाया तो सोनोग्राफी वाले ने कहा लड़की है आभूर्षण करा लो बापू के फोटो के आगे प्रार्थना किया कि आप तो बोलते हैं गर्भपात महापाप लेकिन हम ये कन्याओं को कैसे दहेज देंगे कैसे ये करेंगे बाबा आज्ञा दीजिए वो करिए लेकिन अंतरात्मा ने मना किया फिर आठवां महीना हुआ दूसरे से जाके सोनोग्राफी कराया तो उसने भी वही बीन बजाई जो सपेरे बजाते हैं बोले लड़की है अब फिर बापू क्या करें तीसरी भी लड़की गरीब आदमी है रात को बापू सपने में आए खबरदार गर्भपात कराया तो फिर साढ़े नौ महीने हुए तो लड़का हुआ और ले आए के साई दो दो सोनोग्राफी वालों ने भी सुनो सच्ची खबर बाकी है साई दो दो जगह सोनोग्राफी कराई दोनों ने बोला लड़की है हम रोए आपने सपने में डांटा नहीं कराना गर्भपात आपने वो लड़की में से ये लड़का दे दिया मैं क्या है राम मेरे को तो पता भी नहीं और मैं चाहूँ तो भी लड़की में से लड़का नहीं कर सकता हूँ हाँ उन साठ दिन हुए साठ इकसठ बासठ इकसठ बासठ तैसठ उन तीन दिनों में कोई बुट्टी देता हूँ तो लड़का बनता है लेकिन तुम्हारा हमारा तो संपर्क नहीं था तो मैंने लड़का कैसे बना दिया आप तो सपने में आए थे सपने में आए थे तो कोई लड़का बनाने नहीं आया लड़का तो था ही उन्होंने बदमाशी करके तुमको लड़की बोला है मैंने लड़का बनाया नहीं था मैं गाय को बेईमानी करूँ मैं गाय को जूठा यश लू ये, ये संक्रांति की जगह पे विकृति मैं गाय को करूँ मेरे पर विश्वास रखो चाय न रखो मैं तो सत्य का पक्षपात करूंगा तो आप अपने आप विश्वास रखोगे ऐसे झूठ मूठ में मेरे को आप बोलोगे आपने तो लड़की में से लड़का बना दिया ऐसा कर दिया ऐसा मेरे को जुग झुग जियो खुदा ताला के अरे तू खुद तो मर जाएगा वो झुग जुग कैसा जिएगा बेवकूफ कैसा आशीर्वाद देता है खुदा ताला रोजी में बरकत दे तू तो ब्याज में पैसा लेके जी रहा हो उसको रोजी में बरकत कैसे दे देगा प्रसूति ऐसा होगा सीजन कराओ गाय को कराना गाय के गोबर का रस दस बारह ग्राम दे दो अपने आप प्रसूति होती है बिना ऑपरेशन बिना सीजन ऐसी में क्रांति करो स्वयं सुखी रहो दूसरों को सुखी रखो दूसरों को ठग के जो पैसा नोचते ना डॉक्टर वो अपने लिए अंधकार भविष्य बनाते <coughs> मरीज को गुमराह करना असील को गुमराह करना गिराह को गुमराह करके उसको नोचना ये विकृति है उसका भी भरा और अपनी भी रोजी ये संक्रांति है ऐसा क्या सम्य क्रांति आप सूर्य की नाही चम चम चमकी जो गलतियां हैं उसको निकालने के लिए दृढ़ संकल्प करके सवा मिनट डेढ़ मिनट श्वास रोकी फिर दोहराई के वो गलती गई जाएगी भगवत कृपा से अपने अंक अपने बल से गई तो अहंकार लाएगी और गिराएगी भगवत कृपा जोड़ दीजिए आराम से गलती जाएगी पेट श्वास बाहर फेंक कर योनि सकोड़ लीजिए पेट अंदर कर दीजिए ठोडी को छाती की तरफ दबोच दीजिए पिस्तालीस से पचास सेकंड श्वास रोके रखिए उस गलती को अलविदा भगवत कृपा है मेरे साथ हे सूर्यनारायण अगर स्वास्थ्य की गलती है तो नाभि में सूर्य नारायण का और बुद्धि की गलती है तो ब्रू में ऐसे गलतियां मिटती जाए आप अच्छे बनो ये मैं नहीं कहता हूं आप बुराई छोड़ दो अच्छे तो हो ही हो आप अच्छे बनना क्या है तुम अच्छे बन जाओ को अच्छे बने बुराई छोड़ दो अच्छी तो पहले से थी बेटिया तो बेटे तुम अच्छे तो थे क्यों कि तुम्हारा मूल स्वरूप तो सच्चिदानंद परमात्मा है अब मैं कपड़े को सफ़ेद बनाऊँगा सफ़ेद तो है खाली मैं लहटाऊंगा सफ़ेद तो है ऐसे ही तुम तो अपना मैं लहटा दो तो अच्छी क्या बनोगे अच्छी तो हो बाबू के बच्चे नहीं रहते कच्चे बाबू की बबुलियाँ बुरी नहीं होती बाबू के बबलू भी बुरे नहीं होते केवल बुराई आई है मन में आई बुराई बुद्धि में आई बुराई आदत में आई बुराई बुरे संग से आई बुराई बुरी चीज़ों के आकर्षण आई बुराई अब वो आकर्षण हटा दे तो मोजी मोज है क्या दे रहे हैं ये पा लिया इसने ये कर लिया वो कर लिया ये सम्यक क्रांति नहीं है सम्यक क्रांति है कि आपको अपनी दिव्यता के तरफ अपनी सत्यता के तरफ अपनी चेतनता के तरफ अपने आनंद के तरफ जाने के लिए भगवत आश्रय वेद के वचन के अनुसार आपकी तरक्की है तो संक्रांति है नहीं तो पैंतीस करोड़ में से सात हजार करोड़ तक पहुंचाया अंत में प्रेतों के सोने की लंका बना लिया हिरण हिरणाक्ष हिरण मना सोना जिसकी सोने पे नजर है और सोने का नगर बना दिया हिरणा कश्यपु ने अंत में बुरी तरह मारा गया भगवान के नाखनों से प्रहलाद की संभ्य प्रकार की क्रांति है लेकिन प्रहलाद के बाप की भौतिक विकास है आध्यात्मिकता से पीठ मोड़ दी जो आध्यात्मिकता से पीठ मोड़ के भौतिक विकास की तरफ जाते है वो विनाश की तरफ जा रहे बिना आध्यात्मिक उन्नति के नैतिकता टिक नहीं सकती और भौतिकता सताए बिना रह नहीं सकती आध्यात्मिक विकास के बिना भौतिक बदमाश बनाए बिना रख रख नहीं सकती भौतिक विकास हुआ तो बदमाशी के रस्ते जाएगा अकेला भौतिक विकास हुआ तो फिर क्लब में जाएगा अपनी पत्नी को लताड़ के औरों की बहू बेटियों के तरफ भटकेगा अपना पति छोड़कर औरों के चक्कर में आएगा अपना हक का छोड़कर ना हक का कट्ठा करने लग जाएगा अगर जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व नहीं है तो फिर गरीब गुरुओं का शोषण करके धन पर धन बनाते जाएगा एक रुपये डेढ़ रुपये किलो अपने मग आराम से मिल सकता है लेकिन प्रचार करोगे कि आयोडीन के बिना नमक नहीं खाना चाहिए तो हमारे दादे पर दादे क्या आयोडिन खाते थे कितने तंदुरुस्त थे बिना आयोडीन का निमक हम भी खाते तो क्या बुराई हुई आयोडीन तो दस बीस पैसे का स्प्रे हुआ आठ रुपये नौ रुपये दस रुपये नमक सेठों का तो पेट ही नहीं भरता पब्लिक का पैसा नोचने में मैं किसी व्यक्ति के तरफ मेरा उद्देश्य नहीं है लेकिन बहुतों का शोषण करके एक आदमी विशेष बने ये असत्य क्रांति है, सम्यक क्रांति नहीं है इस दृष्टि से तो मैं कभी कभी कम्युनिस्टों को भी शाबाश देता हूं धन्यवाद देता हूँ चीन में पिछले 50 साल से एक बार भी लाइट का दाम बढ़ा नहीं जो चल रहा है वो चल रहा है जितने रुपए पैसों में वहां एक यूनिट मिलता था पब्लिक को उतने में ही मिल रहा है और अभी यहाँ तो लाइट के बिल बढ़ गए उसके बिल बढ़ गए उसके बिल बढ़ गए पेट्रोल ने आग लगा दी डीजल ने आग लगा दी लोगों को को नोच नोच के देश पर देश में पैसे इकट्ठे करना या अपने ऐश आराम में लगाना ये तो अपने लिए विनाश है बहुजन हित, बहु हिताए बहुजन सुख आए समाज का शोषण करके अपने और अपने रिश्तेदारों का ही हित चाहते हैं वे अपना रिश्तेदारों का सत्यानाश करते और जो सबके हित में अपना हित देख रहे हैं वे अपना और दूसरों का मंगल करते ये है संक्रांति